गीता तत्वचिंतन युद्ध की धर्मिता द्रोण का धृतराष्ट्र को समझाना आचार्य द्रोण भी भीष्म पितामह का समर्थन करते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं ममाप्यशा मतिस्तात या भीष भिश्म, भी महात्मनः संविभज्ञ्या कौनते या धर्म एव सनातनः तात मेरी भी वही सम्मति है जो महात्मा भीष्म की है कुंती के पुत्रों को आधा राज्य बांट देना चाहिए यही परंपरा से चला आने वाला धर्म है दुर्योधन का छल दूत क्रीड़ा कर्ण भीष्मतामह और आचार्य द्रोण की सलाह का विरोध करता है पर हम महाभारत में पढ़ते हैं कि कैसे भी दुरज भी धृतराष्ट्र को समझाते हैं और अंत में उन्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए राज़ी कर लेते हैं पांडव आधा राज्य पाते हैं वे इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी का निर्माण करते हैं दुर्योधन शकुनि की सहायता से युधिष्ठिर को क्षित्राष्ट्र के माध्यम से दूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कर उन्हें छलपूर्वक हरा देता है पांचों पांडवों और उनके राज्य को दांव में जीत लेता है और द्रौपदी का भरी सभा में अपमान करता है अंत में अपने पुत्रों के कुकृत्यों से ग्लानी को भारत प्राप्त हुए राजा क्षेत्राष्ट्र बीच बचाव करके पांडवों को उनका राज्य वापस कर देते हैं पांडवगढ़ अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ की ओर रवाना होते हैं इधर दुर्योधन और अन्य कौरव पांडवों की एवं विध मुक्ति से दुखी होते हैं तथा अपने पिता को भला बुरा कहते हैं विधतराष्ट्र के समक्ष पांडवों की बलवृद्धि का भयावह चित्रण करते हैं और उन्हें एक बार फिर से इसके लिए राजी कर लेते हैं कि वे दूसरी बार पांडवों को जुए का निमंत्रण दें धिताष्ट्रपुत्र मोहबस्तो प्रातिकामी प्राति को पांडवों को वापस बुला लेने हेतु भेजते हैं प्रातिकामी इंद्रप्रस्थ की ओर जाते हुए पांडवों को रास्ते में ही पकड़कर राजा धित्राष्ट्र का संदेश देते हुए युधिषि से कहता है सभापर्व उपास्तीर्णा सभाराजन नक्षा नुप्ता युधिष्ठि ये ही पाण्डव दीप्येति पिता भारत भरत कुलभूषण पांडुनंदन युधिष्ठिर आपके पिता राजा धित्राष्ट्र ने यह आदेश दिया है कि तुम लौट आओ हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है तुम पासे फेंक कर जुआ खेलो युधिष्ठिर इस आदेश की अवहेलना नहीं कर पाते और वे भाइयों के साथ पुनः लौट पड़ते हैं स्वपनी राजा धित्राष्ट्र की स्वीकृति प्राप्त कर द्वितीय दूत क्रीड़ा की शर्त रखते हुए युधिष्ठिर से कहता है वैम द्वादाबदा युष्माुत प्रवेश महारण्यम रौरवाजीनवाससोद सजने अज्ञाता परिवत्सर सांतान वने वने द्वादश अस्माजिताूं वनेनेश वत्सरा वसध्व कृष्णया साधम अजिन प्रतिवासीताोदशंज अज्ञातः परिवस्सर आज्ञात पुनरन वने वर्षा द्वादश चवृत्ते पुनरव यथोचित स्वराज्यम प्रतव्य इतरई रथ वेतर यदि आपने हम लोगों को जुए में हरा दिया तो हम मृगचर्म धारण करके महान वन में प्रवेश करेंगे और बारह वर्ष वहाँ रहेंगे एवं तेरहवा वर्ष हम जन में लोगों से अज्ञात रहकर पूरा करेंगे और यदि हम तेरहवें वर्ष में लोगों की जानकारी में आ जाएं तो फिर दोबारा बारह वर्ष वन में रहेंगे यदि हम जीत गए तो आप लोग द्रौपदी के साथ बारह वर्षों तक मृग धारण करते हुए वन में रहें आपको भी तेरहवा वर्ष जन समूह में लोगों से अज्ञात रहकर व्यतीत करना पड़ेगा और यदि ज्ञात हो गए तो फिर दोबारा बारह वर्ष वन में रहना होगा तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होने पर हम या आप फिर वन से आकर यथोचित से अपना अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं